महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व ओम श्री परमात्मे नम प्रथम विष्णुवंशियों का श्राद्ध करके प्रजाजनों की अनुमति ले द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान नारायण नमस्कृत नर च नरोतम देवी सरस्वती व्या तथो जय अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए जन्मे जय उच एवं विष्णुअधकुल मौसलमा हवम पाण्डवा के मुकुर तथा कृष्ण दिवे जन पूछा ब्रह्मण इस प्रकार विष्णु और अंधक वंश के वीरों में मूसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धान प्रधानने के पश्चात पांडवों ने क्या किया वाणुवाच श्रुत्र कौरपुह राजा विष्णु नाम कदनम महत प्रस्थान वाक्यम अर्जुनम अब्रवीर वैशम पाज ने कहा राजन कुरराजिष्ठि ने जब इस प्रकार वंशियों के महान संहार का समाचार सुना तब महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा कालह पचति भूतानि सर्वाणी व महामते कालपाश महमे तमि द्रष्टुमर् महामते काल ही संपूर्ण भूतों को पका रहा है विनाश की ओर ले जा रहा है अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो कौंतु भ्रतुर्ज्येष्ठ से भाई के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने काल तो काल ही है इसे टाला नहीं जा सकता ऐसा कहकर अपने बुद्धिमान बड़े भाई के कथन का अनुमोदन किया अर्जुन से मत ज्ञा भी अन्वप्यंत तद्वाक्यदुक्त सभ्यसाचिना अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल नकुलहदे ने भी उनकी कही हुई बात का अनुमोदन किया कामया राज्यम परिदौस पुत्री युधिष्ठि तत्पश्चात धर्म की इच्छा से राज्य छोड़कर जाने वाले ने पुत्र को को बुलाकर उन्हीं संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया पांडवाग्रजः फिर अपने राज्य पर राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों के बड़े भाई महाराज रिटिन ने दुख से आर्त होकर सुभद्रा से कहा ऐसुत्र पुत्रस्ते कुरराजो भविष्य यदू नाम परिशेष वज्रो राजा कृत बेटी यह तुम्हारे पुत्र का पुत्र परिचित कुदेह तथा कौरवों का राजा होगा और में जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है परीक्षिद्धास्तिनपुर ए शक्रप्रस्थे च यादव वज्रो राजा तवरक्ष मन कृथा परीक्षित हस्तिनापुर में राज्य करेंगे और यदुवंशी वज्र इंद्रप्रस्थ में तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए और अपने मन को कभी अधर्म की ओर नहीं जाने देना चाहिए इतुक्त धर्मराज स वासुदेव से धीमता मातुस्थ वृद्ध से तथा च धर्मात्मा कृत्दक वतंद्रिति श्राद्धाजा चकार विधिव ऐसा कहकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित आलस्य छोड़कर बुद्धिमान भगवान श्रीकृष्ण बूढ़े मामा वसुदेव तथा बलराम आदि के लिए जलांजलि दी और उन सबके उद्देश्य से विधिपूर्वक श्राद्ध किया दैपाय नारदम च मारकंडीय तपोधनम भारद्वाजम याज्ञवल्कम हर मुद्द्यम अभोज्यस्वादोज्यं कीत सािण दद रसासी ग्रांसास्था श्रीयश्च्विज मुख्येभ्य शत सहस प्रयत्नशील युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण के, के उद्देश्य से दैपाइन व्यास देवर्षि नारद तपोधन मारकंडेय भारद्वाज और याज्ञवल्क को सुस्वादु भोजन कराया भगवान का नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न वस्त्र ग्राम घोड़े और रथ प्रदान किए बहुत से ब्राह्मण शिरोमणियों को लाखों कुमारी कन्याएं दी कृपम अभ्यर्च गुरस्कृत शरीक्षित तस्म ही दतो भरत सप्तम तत्पश्चात गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया प्रकृति सर्वमाचष्ट अर्थात प्रजा मंत्री आदि को बुलाकर राजा से युधिष्ठिर ने वे जो कुछ करना चाहते थे अपना वह सारा विचार उनसे कर सुनाया ते श्रुव्वचस्त पौरान पदाजना भृतमुद्विघ्न मनसो नाभ्यनंदतच नई कर्तव्य में ते तदोच्युस्त जनाधिपं उनकी सुनते ही नगर और जनपद के लोग मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठे उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया वे सब राजा से एक साथ बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप हमें छोड़कर कहीं न जाएं। न च राजा तथा कारसे काल पर धर्मवे परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर काल के उलट फेर के अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था उसे जानते थे अतः उन्होंने प्रजा के कथन अनुसार कार्य नहीं किया मान धर्मात्मा पौरजान पदम जनम गमनाम चक्रे भ्रातरश्चा तत्मा नरेश ने नगर और जनपद के लोगों को समझा बुझा कर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली फिर उन्होंने और उनके भाइयों ने सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान करने का ही निश्चय किया तथा सराजा कौरवज धर्मपुत्रो जित्रज्ञा भरणान्य गृहेवलान्वित भीमा अर्जुनी यमाश्च द्रौपदी च यश्विनी ही तथईव जु सर्व ही वलकलानी नराधिप इसके बाद कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठि ने अपने अंगों से आभूषण उतारकर कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया नरेश्वर फिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी इन सबने भी उसी प्रकार वल्कल धारण किए विधवत्वा भरश्रेष्ठ इसके बाद ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सर्गकालिकि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पांडवों ने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हुए तथा प्रुदु सर्वा स्त्रि दृष्टवा नरोतमा प्रस्थिता द्रौपदी ष्ठांुत हर्षोवच्चर्वेशा भ्रातृण गमनमती पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन उन्नरोत्तम पांडुओं को इस प्रकार जाते देख नगर की सभी स्त्रियां रोने लगीं परंतु उन सभी भाइयों को इस यात्रा से महान हर्ष हुआ विष्णुक्ष पंच कृष्ण च ष्ठी स्वाच सप्तम युधिष्ठ का अभिप्राय जान और विष्णु वंशियों का संहार देखकर बाचो भाई पांडव द्रौपदी और एक कुत्ता ये सब साथ सा साचले आत्मना साहवयात राज निर्जय गज साहयात पौरैरनुगत दूर सर्वरंतपुरैस्तता न चैनम असक निवर्तस्वेतिभाष उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तब नगर निवासी प्रजा और अंतपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गई किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर से यह नहीं कह सका कि आप लौट चलिए नवर्तंत ततः नरानगरवासीन कृप प्रभृतस् परिवार धीरे धीरे समस्तपुरवासी और कृपाचार्य आदि युधस्तु को घेर कर उनके साथ ही लौट आए विवेश गंगा कौरव्य उलोपी भुजगात्म चित्रांगदा चापे मणिपुरापुर शिष्टा परीक्षित मातर परिवार जन्मे जन्मेजय नागराज की कन्या उलूपी उसी समय गंगा जी में समा गई चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आई पांडवासा महात्मा नौ द्रौपदी च यशस्वी ऋतुपवासा कौरभ्य प्रयोग प्रांगखास्तः कु महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी सबके सब, सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके चल दिए योगयुक्ता महात्मा त्याग धर्मुष अभिजग बहुंदरित सागरा तथा वे सबके सब, सब योगयुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे उन्होंने अनेक देशों नदियों और समुद्रों की यात्रा की युधिषिरोजयावग्रे भीमस्तु तदनंतरम अर्जुन तस्तान्य यमौचापी य्रम आगे आगे युधिष्ठि चलते थे उनके पीछे भीमसेन थे भीमसेन के भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे पृष्ठतस्तु वरारोहा श्यामा पद्म दलक्षिणाम द्रौपदीता श्रेष्ठ भरत इन सबके पीछे सुंदर शरीर वाली श्याम में श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थी पांडवान क्रमेण तेजुर्वीरा लौहित्यम सलिलान वन को प्रस्थित हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था क्रमशः चलते हुए वे वीर पांडव लाल सागर के तट पर जा पहुँचे गांडीव तो धनुर्दिव्यम नामोह चनंजय रत्न लोभान महाराज ते चाक्ष महेशधी महाराज अर्जुन ने दिव्य रत्न के लोभ से अभी तक अपने दिव्य गांडी धनु तथा दोनों अक्षय तुड़ीरो का परित्याग नहीं किया था अग्निम तेज दध सुत्र शैल माग्रत मार्ग मावृत ठंत साक्षात्ष वहाँ पहुँचकर उन्होंने पर्वत की भांति मार्ग रोककर सामने खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात् अग्निदेव को देखा तत्देव सप्तार्चि पांडवा निदम अब्रवीत भो भो पाण्डुसुता वीरा पावकूत तब सात प्रकार की ज्वाला रूप जिह्वाओं से सुशोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा वीर पांडु कुमारों मुझे अग्नि समझो युधिष्ठिर महाबाहो भीमसेन परम तप अर्जुनाश्वीसुतौ वीरौ निबोधत वचो मम महाबाहु युधिष्टिशत्रुसंतापी भीमसेन अर्जुन और वीर कुमारों तुम सब लोग मेरी इस बात पर ध्यान दो अहम कु्रेष्ठा मैया दग्धम चाण्डव अर्जुन से प्रभाव तथा नारायण मैं अग्नि मैंने अर्जुन तथा नारायण स्वरूप भगवान श्री के प्रभाव से वन को जलाया था फाल्गुन वने नाने तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम आयुध गांडी धनुष को त्याग कर वन में जाए अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है चक्ररत्न तो यद कृष्ण स्थितमासी महात्म ही गतम तत् पुनर्हस्ते काले नहीं पहले जो चक्ररत्न महात्मा श्री कृष्ण के हाथ में था वह चला गया वह पुनः समय आने पर उनके हाथ में जाएगा वरुणादारित पूर्वम मै ही तत्पार्थ कारण गांधी धनुषा श्रेष्ठ वरुणाजीता यह गांधी धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था अब पुनः इसे वरुण को वापस कर देना चाहिए ततस्ते भ्रातर सर्वे धनंजयम अचोदय स जले प्राक्ष तथाक्षये महेशुधी यह सुनकर उन सब भाइयों ने अर्जुन को वधनुष त्याग देने के लिए कहा तब अर्जुन ने वधनुष और दोनों अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए भरत भरतश्रेष्ठ तत्रीयत यजुश्च पांडवा वीरा ततस्ते दक्षिणा मुखा भरसरेठ इसके बाद अग्निदेव नहीं अंतर ध्यान हो गए और पांडव वीर वहां से दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए ततुत्तरेण इव तीरेण लवणामंबस जगमुर भरत शार्दूलह दिश दक्षिण पश्चिम भरसरेठ तदनंतर वे समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने लगे ततः पुनः समावृता पश्चिमां दिश काम चापी सागरे परिप्लताम पिप्लुताम उदीचि पुनरावृत्य युर्भरत सत्तम दक्षिण्यम चिकित पृथिव्या इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा फिर योगधर्म में स्थित हुए भरत भूषण पांडवों ने वहाँ से लौटकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की इतिश्री महाभारती महाप्रस्थान के परमणी प्रथमोध्याय इस प्रकार से महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ